जी इस सत्संग में उपस्थित सभी धर्म धर्मप्रेमी सज्जनों मातृशक्ति हम सब यहाँ पर सत्संग में उपस्थित हुए हैं कुछ आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए समझने के लिए सुनने के लिए आध्यात्मिक कहते ही सीधा संबंध जुड़ता है आत्मा और परमात्मा के साथ क्योंकि आत्मिक आत्मा से जो संबंधित है हम उसको आत्मिक कहते हैं और अधिक उपसर्ग जुड़ जाए तो आध्यात्मिक बन जाता है आत्मा परमात्मा के बारे में सुनने से बार बार आप लोग सत्संग में आते होंगे सुनते होंगे जानते होंगे समझते होंगे तो आध्यात्मिक कहते ही तत्काल हम ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं ईश्वर की महत्ता को हम अपने बुद्धि में बिठाने का प्रयास करते हैं ईश्वर की क्या आवश्यकता है आप देखेंगे जीवन में बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है उनका भी जीवन ठीक ठीक चल रहा है हमारा भी जीवन चल रहा है हम ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो दोनों में अंतर क्या है मुख्य रूप में क्या अंतर है आपको देखने को मिलेगा जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है वो तो बाहर से दिखाने के लिए तो वो अपने आप को सुखी दिखाएगा संतुष्ट दिखाएगा प्रसन्न दिखाएगा लेकिन अंदर से आप जब देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर आपको सुख शांति संतोष नहीं मिलेगा वो प्रयत्न करता है दिखाने के लिए जब आप निकटता से उसके साथ संबंध बनाएंगे निकटता से जानने का प्रयास करेंगे निकटता से उसके साथ चर्चा करेंगे जब उस लगेगा ये व्यक्ति मेरा अपना है तो वो फिर अपना खोलकर वो बताएगा आपको वो कितना सुखी है कितना संतुष्ट है कितना प्रसन्न है वो तब आपको बताएगा नहीं तो नहीं बताएगा और मौखिक रूप में यदि हम सामान्य रूप से देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको संसार में नहीं मिलेगा चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो किसी भी स्तर पर हो किसी भी सीमा को प्राप्त कर चुका हो उसको आप पूछिए कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है क्या और कोई इच्छा आपकी बची नहीं है और हम संसार में देखते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं आजकल जैसे राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री है उनके पास बहुत ऐश्वर्य होता है उस व्यक्ति को भी यदि आप पूछेंगे तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा कि कहेगा कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई मुझे और कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम जब इतिहास को देखते हैं हमारे ऋषि मुनियों के जीवन को देखते हैं उनके ग्रंथों को देखते हैं उनके सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं तब वहां पर हमको ये मिलता है कि प्राप्त प्रापणियम मुझे जो पाना था वह मैंने पा लिया ये हमारे ऋषि कहते हैं ये हमारे तत्वदर्शी आत्मदर्शी योगी व्यक्ति कहते हैं कि मुझे जो पाना था वह मैंने पा लिया पाने योग्य शेष कुछ बचा नहीं है ऐसे ही जो मुझे जानना था वह मैंने जान लिया जानने योग्य शेष कुछ बचा नहीं है भौतिक दृष्टि से हो सकता है किसी विज्ञान को हमने नहीं जाना है किसी वस्तु को बारे में हमको ज्ञान नहीं है लेकिन संसार में अनंत पदार्थ है सभी पदार्थों को हम जान नहीं सकते जिन पदार्थों को जानने से हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा हो जाता है उसको हमने जान लिया शेष पदार्थों तो कितना भी जानते रहे जीवन भर हम जानने के लिए प्रयास करते रहे उसकी कोई सीमा नहीं है और कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से संसार के सभी पदार्थों को नहीं जान सकता तो हमारे जो योगी होते हैं जो ऋषि होते हैं जो मनीषी होते हैं आत्मदर्शी होते हैं वही केवल यही वाक्य कह पाते हैं कि जो मुझे पाना था वो मैंने पा लिया उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल वही व्यक्ति समर्थ होते हैं शेष चाहे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो कितना भी धनवान हो कितना भी रूपवान हो कितना भी बलबान हो कितना भी ज्ञानबान हो कोई भी व्यक्ति इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता कि मुझे जो पाना था मैं पा लिया अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है क्या साधन है तो हमारे ऋषि लोग कहते हैं समाधि लगाकर ईश्वर का साक्षात्कार करने के पश्चात ही हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं इसमें इस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है संसार में जितने भी लोग हैं उनके लिए नीतिकार श्लोक कहते हैं फलम धर्मस्य से धर्मम न इच्छन्दी मानवा फलम पापस्य न इच्छन्धि पापम कुर यत्नता धर्म का फल तो सभी लोग चाहते हैं कौन नहीं चाहता कि मेरे अंदर से क्रोध दूर हो जाए कौन नहीं चाहता कि मैं सत्यवादी बन जाऊ कौन नहीं चाहता कि मैं आदर्श बन जाऊ महान बन जाऊ श्रेष्ठ हो जाऊ कौन नहीं चाहता कि मैं धनवान हो जाओ रूपवान हो, हो जाओ सभी चाहते हैं आदर्श स्थिति को तो प्राप्त करना सभी चाहते हैं लेकिन उस आदर्श के लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको करना नहीं चाहते है फलम धर्म से धर्म का जो फल है उसको तो सभी मनुष्य चाहते हैं आप यहां बैठे हैं आप भी चाहते हैं और जो यहाँ नहीं बैठे हैं वो भी अपने आप को अच्छा कहलाना चाहते हैं लेकिन वो धर्म को नहीं चाहते क्यों धर्म आचरण करने में जो कष्ट होता है जो तप करना पड़ता है जो पुरुषार्थ करना पड़ता है उससे बचना चाहते हैं धर्म चाहते हैं धर्म का फल चाहते हैं लेकिन धर्म को नहीं चाहते वैसे ही पाप का फल कोई नहीं चाहता है चोर भी चोरी करता है चोरी करने से जो दंड मिलता है वो दंड नहीं चाहता है दंड को ना चाहते हुए वो चोरी करता है फल तो पाप का फल नहीं चाहता है कोई भी नहीं चाहता है लेकिन पापम कुरबंधी अपना था पाप को नहीं छोड़ते धर्म आचरण को नहीं छोड़ते अन्याय को नहीं छोड़ते तो हमको यदि उस ऊंची स्थिति को प्राप्त करना है तो उसके लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको हमें अनुष्ठान करना ही पड़ेगा बिना उसके लिए हम पुरुषार्थ किए उस स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया उस स्थिति में यदि हमको पहुंचना है तो उस स्थिति के लिए जो पुरुषार्थ करना है वो तो अवश्य में वो करना ही पड़ेगा और पुरुषार्थ ना किए बिना यदि हम उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम धोखे में रहेंगे तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है तो हमारे ऋषि इसी विषय को वेद से प्राप्त करके दर्शन शास्त्र में इनका वर्णन करते हैं योग दर्शन का सूत्र है आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि सत्संग में आते हैं योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान लिप्ति राह विवेक ख्याते योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है अशुद्धि का अर्थ है एक तो शरीर से हम स्नान आदि करते हैं यहां भी हम अशुद्धि दूर करते हैं लेकिन यहाँ जो अशुद्धि है यह आध्यात्मिक अशुद्धि है इसको अविद्या नाम से कहते हैं हमारे अंदर आध्यात्मिक अशुद्धिया है आध्यात्मिक अविद्या है जिस अविद्या के कारण हम आचरण ठीक ठीक -थी रूप से नहीं कर पाते योग के अंगों का अनुष्ठान करने से जब हम योग के आठ अंगों का अनुष्ठान करते हैं तब हम अपने अंदर जो आध्यात्मिक अविद्या है उसको दूर करने में समर्थ होते हैं और अशुद्धि का क्षय हो जाने पर ज्ञान दिप्ति ज्ञान का प्रकाश होता है ज्ञान बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और कहा तक ये बढ़ता है आविवेक ख्याति विवेक ख्याति तक हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है विवेक ख्याति क्या चीज है एक नई चीज आ गई विवेक ख्याति का अर्थ होता है जड़ और चेतन को पृथक पृथक देखना जड़ पदार्थों को अलग देखना चेतन पदार्थ को अलग देखना जैसे जड़ वस्तुए हम प्रत्येक दिन व्यवहार करते हैं वैसे ही चेतन पदार्थ भी है चेतन वस्तु भी है चेतन द्रव्य है उनके बारे में हमारा ज्ञान कम है हम जड़ चेतन को अलग अलग पृथक पृथक नहीं देख पाते हैं इसलिए हम यथार्थ रूप में व्यवहार नहीं कर पाते हैं। और यह कब होगा जब हम दोनों को पृथक पृथक देखेंगे जड़ को अलग और चेतन को अलग देखेंगे तब जाकर हम दोनों के साथ ठीक ठीक व्यवहार कर सकते हैं इसी का नाम विवेक है जड़ को अलग देखना और प्राकृतिक पदार्थ चेतन पदार्थ प्राकृतिक पदार्थों से पृथक ऐसा जो अनुभव करना है इसी का नाम है विवेक ख्याति इसी का नाम तत्व कहते हैं इसी को हम वास्तविक ज्ञान कह सकते हैं जड़ अलग है चेतन अलग है इन दोनों को पृथक पृथक देखना यह विवेक ख्याति कब प्राप्त होती है जब हम योग के आठ अंगों का अनुष्ठान करते हैं व्यवहार करते हैं उनको जीवन में आचरण करते हैं हमारे जीवन में उनको उतारते हैं तब हमें ये विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है यानी हम इन चीजों का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो विवेक ख्याति को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हम जड़ को ही चेतन मानेंगे और चेतन को जड़ मानेंगे ये जो आध्यात्मिक अशुद्धि है ये अविद्या है यही मुख्य रूप से दुख का कारण है और इसी कारण से हम सांसारिक स्थिति से सांसारिक सुख दुख से पृथक नहीं हो पाते हैं तो इसको जानने के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना है जहां हम योग के आठ अंगों को क्रम से अनुष्ठान करने से उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों से पढ़ते हैं वहां पर ईश्वर प्रणिधान का विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया है जहां आठों अंगों का अनुष्ठान करके हम उस समाधि तक पहुंचते हैं तो वहां पर केवल ईश्वर प्रणिधान के लिए महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र बनाया समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधान समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर प्रणिधान करने से अब ईश्वर प्रणिधान क्या है शब्दों के दृष्टि से आप देखेंगे तो ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है उसको ईश्वर कहते हैं लोक में भी कोई किसी चीज का मालिक है तो हम ईश्वर उसको कहते हैं और ईश्वर सर्वेश्वर है सर्वसंसार का स्वामी तो इसलिए उसका नाम ईश्वर है उसका प्रणिधान करना है प्रणिधान का अर्थ क्या है प्र का अर्थ आप जानते होंगे बढ़िया से प्रकर्षणी का अर्थ होता है निश्चित रूप से धान धारण करना ईश्वर का स्वरूप जो है उसको हमारे मन मस्तिष्क में धारण करना ये तो इस शब्द का अर्थ है महर्षि व्यास जी योग दर्शन के व्याख्या करते हुए भाष्य में कहते हैं तस्मिन परम गुरु सर्व कर्मो अर्पणम तत्फलम संश्वर परम गुरु है जो हमने अपने गुरु से पाठ पढ़ा है वो अपने गुरु से पढ़े वो अपने गुरु से पढ़े सबसे पहले किसने पढ़ाया मनुष्यों को आदि गुरु जो है वो परम गुरु है वो है परम परमात्मा ईश्वर ने ही हम मनुष्यों को वेद जान दिया और उसी के माध्यम से उन्होंने हमको शिक्षा प्रदान की है उसके कारण आज हम यहाँ तक पहुंच पाए परंपरा से तो ईश्वर परम गुरु है और उस परम गुरु के प्रति सभी कर्मों को समर्पण कर देना तब फला सन्यासो वा कर्म सभी कर्मों को समर्पण कर देना ईश्वर को अब कार्यक्रम हो रहा है तो कार्यक्रम करने से कोई ना कोई आयोजक होता है आयोजित करता है तभी कार्यक्रम होता है लेकिन वो केवल अपनी शक्ति से अपनी बुद्धि से अपने बल से अपने धन से इन सब का आयोजन नहीं कर पाते उसके लिए वो दूसरों का सहयोग लेते हैं कोई अपने रुपए से पैसा से भी आयोजन करता भी है तो वो रुपए प्राप्त करने में भी अनेक लोगों का सहयोग लिया है और ऐसे देखेंगे तो अधिकांश सहयोग हम ईश्वर से प्रदत्त साधनों से लेकर ही कुछ भी कार्य करने में समर्थ होते हैं उस व्यक्ति का पुरुषार्थ उस व्यक्ति का महत्व को मैं नकार नहीं कर रहा हूँ उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ कुछ भी नहीं है उसका पुरुषार्थ है लेकिन केवल अपने पुरुषार्थ से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है ईश्वर के द्वारा जो साधन प्रदत्त है उन साधनों के माध्यम से ही हम कुछ ना कुछ कार्य करने में समर्थ होते हैं यदि ईश्वर प्रदत्त साधनों को सबको हटा दे तो अकेले हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है तो हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना अर्थात और तत्फल सं अथवा यदि हमने कार्य करते हुए उस कार्य को हमने समर्पण नहीं कर पाया उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर ने हमें ये साधन प्रदान किया है और उन साधनों से हमने जो पुरुषार्थ किया है उसका फल ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर से कोई लौकिक सुख साधन धन आदि प्राप्ति की इच्छा नहीं रखना इसी को कहते हैं ईश्वर परिणाम अर्थात हम ईश्वर के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर दे और हमारे पास जो फल है प्राप्त होने की संभावना है उसको भी ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो कर्म हमारा निष्काम कर्म बन जाता है आप कहेंगे सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देगा तो व्यक्ति पुरुषार्थ क्यों करेगा आप निष्काम भावना से कर्म करेंगे तो अधिक से अधिक पुरुषार्थ कर सकेंगे ईश्वर ने आपको जो बल दिया है अपना मानेंगे तो आप आलस्य कर सकते हैं प्रमाद कर सकते हैं लेकिन यदि आप ईश्वर का मानेंगे तो आपको ईश्वर ने उपयोग करने के लिए दिया है उसका आप अधिक से अधिक उपयोग करेंगे क्योंकि ईश्वर का आदेश ही ऐसा है वो चाहता है कि हम अपने पास जो भी साधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग करें तो ईश्वर के प्रति समस्त कर्मों को और फलों को समर्पित कर देना ये ईश्वर परिणाम है इतना एक सूक्ष्म विषय है योग का आध्यात्मिक विषय है ये इतना कठिन भल हो हम जीवन में व्यवहार करते हुए हमारे पास एक सत्ता है ईश्वरीय सत्ता उसकी अनुभूति को बनाए रखना और उसी के कारण हम समस्त कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं इस अनुभूति को बनाए रखना और वो ईश्वर दूर नहीं है हमारे साथ बैठा है इस अनुभूति को बनाए रखते हुए समस्त कार्यो को करना अर्थात जैसे हम आमने सामने बैठे है मैं आपको देख रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हैं ऐसे ही ईश्वर एक परम सत्ता है वो भी हमें देख रहा है जान रहा है सुन रहा है इस अनुभूति को अपने अंदर बनाए रखना हम इसको गौण रूप में ईश्वर पर कह सकते हैं और इसी से आगे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा आध्यात्मिक उन्नति होगी और इसी से हम उस परम उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कहता है की जो मुझे पाना था मैंने पा लिया और पाने योग्य शेष कुछ नहीं रहा समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद